प्यारी सी लड़की है तुम सब की तरह वो भी स्कूल जाती है एक दिन गीतू के नाना जी गीतू के लिए एक बहुत प्यारा स्वेटर लाए लाल रंग के स्वेटर पर पीले रंग की एक मछली बनी थी साथ में टोपी भी थी स्कूल से लौटकर गीतू ने जब स्वेटर देखा तो बहुत खुश हुई और अपनी नानी से बोली नानी नानी ये स्वेटर तो बहुत अच्छा है कल मैं इस स्वेटर को पहन कर स्कूल जाऊंगी आरे कल कैसे पहन कर जाएगी स्वेटर अभी तो गीतू अरे देख गीतू तेरे मामा जी भी आ गए मामा जी नमस्ते नमस्ते बिटिया नमस्ते मामा जी ये देखिए मेरा नया स्वेटर मैं इसे कल स्कूल पहनकर जाऊंगी अरे भाई गीतू तुम्हारा स्वेटर तो बहुत अच्छा है पर इसे अभी कैसे पहनोगी तुम हु? अभी तो सर्दियां नहीं आई जब सर्दियां आएंगी तब अपना नया स्वेटर पहनना मामा जी सर दिया कब आएंगे अच्छा गीता पहले तुम बताओ कि आजकल कौन से दिन हैं स्कूल जाने के दिन <laughs> और कौन से <laughs> अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं आजकल स्कूल जाने के ही तो दिन हैं इससे पहले हमारी गर्मी की छुट्टियां थी हुँ. तब छुट्टियों के दिन थे अब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के दिन हैं मैंने ठीक बोला ना नानी तुम ठीक कह रही हो कि तू असल में तुम्हारे मामा जी को पूछना चाहिए था कि ये कौन सा मौसम है आ, अच्छा गीतू अब बताओ आजकल कौन सा मौसम है आजकल सोचो कौन सा मौसम बोलो पता नहीं अरे नानी तुम ही बताओ ना आजकल कौन सा मौसम है हम्म गीतू आजकल बरसात का मौसम है देखो ना कितनी बारिश होती है आजकल इसलिए यह बरसात का मौसम है हां नानी यह तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने बारिश तो बहुत होती है बादल आते हैं सड़क पर पानी भर जाता है और और सब लोग छतरी लेकर घूमते हैं हम्म hmm. नानी हमारे स्कूल में भी पानी भर जाता है हां यह बरसात का मौसम होता ही ऐसा है सब जगह पानी पानी पानी हैं जुलाई अगस्त के महीनों में बारिश होती है यह दो महीने बरसात का मौसम है नानी अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा कब सर्दी आ जाएगी क्या इतनी जल्दी सर्दी नहीं आएगी ऋतु अगस्त के बाद सितंबर का महीना आएगा सितंबर के बाद अक्टूबर और फिर नवंबर जब सर्दी आएगी ना तब मैं मछली वाला स्वेटर पहनकर स्कूल जाऊंगी आहा जी <laughs> हां <भी। laughs> नवंबर में स्वेटर पहनने लायक सर्दी हो जाती है नवंबर दिसंबर जनवरी इन 3 महीनों में काफी सर्दी पड़ती है गीता तब तुम स्वेटर टोपी पैंट सब पहनना हम्म और मामा जी तब हम रजाई ओड़कर सोते हैं हां सर्दी में धूप में खेलने में बहुत मजा आता है गर्मी की छुट्टियों में तो नानी धूप में खेलने ही नहीं देती हां गीता उन दिनों गर्मी बहुत होती है ना धूप और गर्मी से लोग बीमार पड़ जाते हैं इसीलिए मैं अपनी गितू को धूप में नहीं जाने देती और नानी गर्मियों में पसीना भी बहुत आता है मैं पंखा खूब जोर से चलाकर सोती हूं खूब धूप होती है गर्मी भी खूब लगती है पर शरबत पीने में आइसक्रीम खाने में खूब मज़ा आता, <laughs> <laughs> आता है और रात को छत पर सोने में मज़ा आता है और खरबूजे तरबूज और आम गर्मियों में ही आते हैं ना और मामा एक और बहुत अच्छी चीज आती है गर्मी के मौसम में अच्छा वो क्या है सोचिए मामा जी सोचकर बताइए आ... नानी तुम भी सोचो नहीं बता सकते ना मैं बताऊं हां हां हा, हा। तुम ही बताओगी बताओ तू गर्मी की छुट्टियां अरे अरे गीता ये तो हमने सोचा ही नहीं था है और गर्मी के बाद कौन सा मौसम आएगा नानी गर्मी के बाद बरसात का मौसम आएगा बारिष वाला मौसम hmm. हम पानी में नाव चलाएंगे ah. मामा भुठ्टे लाएंगे जीतु <laughs> बारिष में न आएगी <laughs> अच्छा मामा जी hmm? बरसात के मोसम के बाद फिर सर्धी का मौसम आएगा hmm. और सर्धी के बाद गर्मी का हमेशा मौसम आते रहेंगे हां गीतू हमेशा सर्दी गर्मी बरसात और फिर सर्दी गर्मी बरसात और सर्दी गर्मी बरसात हां एक के बाद एक मौसम आते रहते हैं Sardí aïe, thandí hawaïe, sath l'aïe. Sardí aïe, sardí aïe. Sardi aïe. oṛo razai jhalpat oṛo razai sardī āī are sardī āī sardī āī are sardī āī tu bahut lagtī hai pyārī tu bahut lagtī hai pyārī ab to hai sweater kī bārī ab to hai sweater kī bārī dhūp bahut lagtī hai pyārī dhūp bahut lagtī hai pyārī ab to hai sardi aai sardi aai sardi aai sardi aai thandi hawai saath lai thandi hawai saath lai hari sardi, aïe, sardi aïe. गर्मी आती है नानी ऐसे जब गर्मी की आई बारी अब गर्मी की आई बारी धूप बहुत लगती है भारी धूप बहुत लगती है भारी अब गर्मी की आई बारी अब गर्मी की बहुत लगती है भारी धूप बहुत लगती है भारी आम और खरबूजे खाओ आम और खरबूजे खाओ शरबत आइसक्रीम मंगवाओ शरबत आइसक्रीम मंगवाओ टप टप बहता जाए पसीना टप टप बहता जाए पसीना मामा पंखा जरा चलाओ मामा गर्मी की आई बारी अब गर्मी की आई बारी धूप बहुत लगती है भारी धूप बहुत लगती है भारी और फिर बरसात ही बरसात फिर आई बरसात सुहानी fir aai barsaat suhani Chatri lekar अलग-अलग मौसम ना होते तो हम क्या करते तब तो गीता छुट्टी नहीं होती ना गर्मी पड़ती ना गर्मी की छुट्टी पड़ती स्कूल भी नहीं लगता ना मामाजी <laughs> वो कैसे गर्मी की छुट्टियों के बाद ही तो स्कूल खुलते हैं छुट्टियां ही नहीं होती तो स्कूल भी नहीं खुलते <laughs> <laughs> गीता अब तो याद रहेगा ना कि तुम्हें अपना मछली वाला स्वेटर कब पहनना है ओहो मैं तो फिर भूल गई पर हां अब याद आ गया मैं अपना मछली वाला स्वेटर सर्दियों में पहनूंगी ठीक है ना मामा जी बिल्कुल ठीक <laughs> मौसम की बात अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख मधुबी जोशी विशेष संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार नीरज शर्मा राम मेनी कमला कुमारी चोपड़ा और कुमारी मालती कौशिक संगीतकार महेंद्र सरीन गायक कलाकार कुक्कु माथुर एवं बच्चे ध्वनि अंकन सतीश लाड़े प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा